देवी भागवत पांचवा देवताओं के द्वारा देवी को आयुध आभरण आदि दान देवता बोले शिवा कल्याणी शांति पुष्टि एवं रुद्राणी नाम से प्रसिद्ध दिव्य स्वरूप धारण करने वाली भगवती जगदम्बा को निरंतर प्रणाम है जो कालरात्रि इंद्राणी सिद्धि बुद्धि बुद्धि वृद्धि तथा वैष्णवी नाम से विख्यात है उन भगवती अम्बा को निरंतर नमस्कार है जो पृथ्वी के भीतर व्याप्त है किंतु पृथ्वी जिन्हें जान नहीं सकती तथा जो पृथ्वी के अंत में विराजमान होकर सदा शासन करने में संलग्न है उन भगवती परमेश्वरी को हम प्रणाम करते हैं जो माया के अंदर प्रविष्ट होते हुए भी उसके अज्ञात हैं तथा अंतकरण में रहकर उसे प्रेरणा करने में उद्यत रहती हैं। उन कल्याण स्वरूप ने अजन्मा भगवती जगदम्बा को हम प्रणाम करते हैं माता शत्रु से हम महान दुखी हैं आप कल्याण दायनी बनकर हमारी रक्षा कीजिए अत्यंत दुराचारी महिषासुर को अपने तेज से मोहित करके उसे परास्त करने का शीघ्र प्रबंध करिए उस नीच मायावी भयंकर एवं अभिमान में चूर रहने वाले दानों को कोई स्त्री ही मार सकती है यह मूर्ख अनेक प्रकार के वेश बनाकर संपूर्ण देवताओं को कष्ट पहुंचाया करता है भक्तों पर कृपा करने वाली देवी इस अवसर पर समस्त देवताओं के लिए केवल आप ही शरण है। आपको नमस्कार है दानों द्वारा सताए गए हम देवताओं की आप रक्षा करें व्यास जी कहते हैं इस प्रकार देवताओं की स्तुति करने पर संपूर्ण सुख प्रदान करने वाली महादेवी का मुख मंडल प्रसन्नता से खिल उठा देवताओं के प्रति वे मंगलमय वचन कहने लगी देवी बोली देवताओं अब उस से आप हो जाइए मैं शीघ्र ही उस अज्ञानी एवं बराभिमानी दैत्य को संग्राम में मार डालूंगी व्यास जी कहते हैं देवताओं से योग कहकर अत्यंत स्पष्ट स्वर में देवी बड़े जोर से हंस पड़ी दे बोली भ्रम और मोह से युक्त यह कैसा विचित्र जगत है आज समस्त देवता महिषासुर से अत्यंत भयभीत हो रहे हैं उनका कलेजा थर्रा उठा है आदरणीय देवताओं प्रार्ध बड़ा ही घोर एवं दुर्जय है क्योंकि काल और कर्ता होने का सौभाग्य उसी को प्राप्त है उसी के विधानुसार सुख और दुख प्राप्त होते हैं जो कुछ हंस कर बात करने के पश्चात देवी के पूर्वक उच्च स्वर में गर्जना की उस महान भयंकर शब्द को सुनकर दानव डर गए उस अद्भुत शब्द से पृथ्वी कांप उठी संपूर्ण पर्वत ढगमकाने लगे गंभीर समुद्र में तरंगे उठने लगी उस गर्जना के प्रभाव से सुमेर पर्वत अपने स्थान से खिसक पड़ा संपूर्ण दिशाएं भीषण ध्वनि से गूँज उठी उस गगनभेदी उच्च ध्वनि को सुनकर दानवों के सर्वांग में भय व्याप्त हो गया देवताओं को अपार हर्ष हुआ देवी आपकी जय हो आप हमारी रक्षा करें यो वे सब के सब देवी की प्रार्थना करने लगे मध में चूर रहने वाले महिषासुर ने भी वह गर्जना सुनी वह क्रोध से तमतमा उठा शंकित होकर उसने उपस्थित दानवों से पूछा यह क्या हो रहा है और आज्ञा दी इस विशिष्ट ध्वनि के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए दूत अभी जाए पता लगाएं कि अत्यंत कठोर एवं कान के पर्दे को फाड़ने की क्षमता रखने वाला यह शब्द किसके मुख से निकलता है ऐसी गर्जना करने वाला देवता अथवा दानव जो कोई भी हो, उस दुष्ट को पकड़कर मेरे पास ले आए वह महान नीच एवं अभिमानी है तभी तो यो गरज रहा है मैं उसे मृत्यु के मुख में झोंक दूंगा निश्चय ही उस मूर्ख की आयु समाप्त हो गई है अब मेरे हाथ वह यमराज के घर जाना चाहता है देवता तो कभी के परास्त हो गए थे भय से उनका कलेजा कांप उठा था अतः वे ऐसी गर्जना नहीं कर सकते जिन्होंने मेरी अधीनता स्वीकार कर ली है उन दानुओं का यह काम हो यह भी असंभव है फिर किस मूर्ख ने ऐसा दुस्साहस किया है क्यों ऐसी गर्जना हुई इस विषय की समुचित जानकारी प्राप्त करके दूध तुरंत मेरे पास लौट आए तब मैं जाकर व्यर्थ परिश्रम करने वाले उस दुराचारी को मार डालूंगा